युद्ध कहते हैं न लुब्धो बुद्ध्य दोष दोसां लोभात्मोहात्वते मधुलिपसुरी नाप्य प्रपातमहमीद बहुत सुंदर भाव है धर्मराज युद्ध कहते हैं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 उन दुष्टों को सजा अवश्य मिलनी चाहिए यह विचार है द्रौपदी का किंतु सज्जन और विमुख इसमें अंतर यही होता है सज्जन पुरुष का दोष न भी होगा तो भी वह दोष को स्वीकार कर लेगा और दुष्ट पुरुष ऐसे होते हैं वो दोष करते रहेंगे अब फिर भी अपने दोष को गुण बताएंगे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 और कौरवों की सभा में जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए सब ने दुर्योधन को दोषी ठहराया कहां तक कहें श्री कृष्ण ने सभी ऋषि मुनियों ने राजाओं ने कहा तक कहें गांधारी और धृतराज ने भी दोषी ठहरा दिया दुर्योधन को लेकिन इसके बाद जब दुर्योधन ने अपना प्रवचन किया है तो उसने सब का खंडन करते हुए कहा कि मेरी कोई कमी नहीं मैं बहुत ध्यान पूर्वक विचारता हूं कि आखिर मुझमें दोष क्या है लेकिन मुझे दोष नहीं दिखाई पड़ते मेरी समझ में नहीं आता इतना बड़ा झूठ लोग क्यों बोल रहे हैं कहाँ से इन्हें युधिष्ठिर धर्मात्मा दिखाई पड़ रहा है महाराज पांडवों की घोर निंदा करता है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 लेकिन भगवान श्री कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं सहज सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान मौन है लौट करके आए हैं युधिष्ठिर के मुख से अहमन्यु के बध का वृत्तांत सुनकर के श्री अर्जुन वह अत्यंत क्रोध में भर गए हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा की है अर्जुन उवाच सत्यम बह प्रतिजा नामी सोश्मी हंता जयद्रथम नोचेदा भीत बदभिया धार्ट राष्ट्र प्रस्य न चास्मचरण गेद कृष्ण महाराज सोस्म हाथ मैं आप लोगों के सामने सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कल मैं अवश्य जयद्रथ को मार डालूंगा हाँ महाराज यदि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 गाय का वध करना ब्रह्म हत्या करने वाले को जो गति प्राप्त होती है अधम गति अधोगति वो गति हमको मिले खीर यवान साग खिचड़ी हलवा, पुआ आदि बिना बलि वैश्वदेव किए जो खा लेता है उसे जो गति मिलती है वो गति हमें मिले इसलिए बलिवैष्वदेव यह आवश्यक विधि है अवश्य ही करना चाहिए बहुत कठिन नहीं है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 लेकिन बिना भगवान के प्रसाद के यज्ञोपवीत विधारण नहीं करना चाहिए यही विचार है तो बलिवैषदेव अवश्य करना चाहिए भगवान को भोग लगाने के बाद ही बल वैश्वेव किया जाए किया जा सकता है उसमें कोई दोष नहीं है यो सुप्लेष्मीश मूत्रं बा मुंचता गति ताछेय गतिम कष्टा न चेत धनिया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 जिनमें के घरों के मलमूत्र जाते हैं ये गटर कहां डाले जाते हैं कहा जा रहे हैं ये गटर ये सब के सब गटर नदियों में मिला दिए जाते हैं तालाबों के ऊपर लोगों के घर होते हैं और वहीं लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं नारायण तालाब सूख जाता तो उसमें लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं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 फिर गर्म निकल जाने दो ठंडा आने दो और प्राचीन पद्धति कुआं से खींचकर नहाने की कितना फैला हो गए से खींचकर प्रयोग करना पड़े तो कितना फैला हो पानी और कहीं बरसाना गहुवर बन में ब्रह्मचारी जी वाला कुआं है कहीं उस कुआं से पानी खींच के नहाना पड़े ब्रजवासी बैठे हैं यहां पता है ब्रह्मचारी जी का कुआ पे जो कुआ है महाराज वहां रहे महात्मा जो है ना वो पैर से और हाथ से दोनों से खींचते हैं पानी ये है। हमसे कहते पंडित जी पानी बहुत खर्च करते हैं और जब हम वहां जाते तो एक ज्यादा से ज्यादा डेढ़ दो बाल्टी में हम सब काम कर लेते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 ईशावास्यम यम जगत तेन त्यक् भुंजी था माँ कृध कस्य शुद्धन ईशावास्य का प्रथम मंत्र है ईशावास्योपनिषद का आज ईशावास्योपनिषद का विमोचन भी होने वाला है इस मंच से ईशावास्यो उपनिषद का आज विमोचन भी होने वाला है हमारे परम श्रद्धे स्वाध्याय और तपस्या में निरंतर लगे हुए तपहपूत विद्वद स्वामी श्री त्रिभुवन महाराज ने वैसे तो कई उपनिषदों पर वे व्याख्या लिख चुके हैं लेकिन अभी प्रकाशन में पहली आपने ईशावास ईशावास्य उपनिषद के ऊपर आपने टीका लिखी है व्याख्या लिखी है और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 चौबीसों घंटे माला कोई नहीं फेर सकता तो गैया का गोबर उठाओ सानी बनाओ झाड़ू लगाओ ठाकुर जी की रसोई बनाओ अब ये सब भगवान के पात्रों को अमनियां करो बड़े बूढ़े संत की सेवा करो माता पिता की गौ की अतिथि की ब्राह्मण की सेवा करो गुरु महाराज की सेवा करो ये सब इसीलिए प्रवृत्तियां हैं कि किसी ने किसी प्रकार से निरंतर हम साधन में लगे रहें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 उसी पे बैठकर भोजन करते हैं तो पलाश की आसन पर बैठकर के भोजन करना जप करना कुछ भी करना निषिद्ध है पलाश का पत्ता केवल पंगत के लिए ग्राह्य है और किसी के लिए ग्राह्य नहीं है पलाश जिसको छेवला कहते हैं ढाक भी कहते हैं हैं ये पलाश का जो वृक्ष है विशुद्ध यज्ञीय वृक्ष है ये चंद्रमा का प्रतीक है चंद्रमा वनस्पतियों का राजा है चंद्रमा ब्राह्मणों का राजा है सोमोस्माक ब्राह्मणा राजा हम ब्राह्मणों का राजा सोम है चंद्रमा है ऐसा वेद में लिखा हुआ है तो चंद्रमा का स्वरूप पलाश का वृक्ष होने के कारण यह विशुद्ध यज्ञीय वृक्ष है और इतना पवित्र है पलाश वृक्ष को के नीचे बैठ करके भजन करने वाले को ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो जाती है उसको गायत्री आदि मंत्रों की सिद्धि शीघ्र हो जाती है इतनी महिमा है पलास वृक्ष की अत्यंत पवित्र माना जाता है यह पलाश वृक्ष केवल यज्ञ के लिए है पलाश केवल यज्ञ के लिए है और देवताओं के पूजन में इसके पत्ते काम में आ जाए भोग लगाने में भोजन कराने में करने में इसके पत्ते काम में आ जाए केवल इसी के लिए पलाश है इसलिए आपने देखा होगा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 केवल तीन वर्ष या अधिक से अधिक पांच वर्ष तक लोग पलास को न काटे तो हम समझते हैं लाखों गोवंश बिना साइड के बिना गौशाला के लाखों गायें पलास वृक्षों के नीचे अपना गुजारा कर सकती हैं। महाराज इतना जंगल पलाश का हो जाए कि सूर्य की किरण ठीक से नीचे तक न पहुंच पावे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 प्रतिज्ञा मे निबोधत यद्य पाप सूर्योस्तुपया प्रवेशा ज्वलित और मेरी दूसरी प्रतिज्ञा सुनो यदि मैंने कल सूर्यास्त होने के पहले पहले जयद्रथ का बद नहीं किया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 उसने कहा अब हम जीजा नहीं रह पाएंगे अब तो मरजा होने वाले हैं इसलिए हमको आज्ञा दे दो मैं कहीं जाकर छिप जाऊं बोले अर्जुन से तुम धरती के किसी कोने पर चले जाओ छिप नहीं सकते हो तब क्या करना चाहिए अब तो बहुत बेचारा घबरा गया बोले स्वग्रह तत्स्वस्थि वो स्तु यामी स्वग्रह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 मेरी 11 अक्षौणी सेना तुम्हारी सुरक्षा में लगी रहेगी यद्यपि 11 बची नहीं है क्योंकि 10 दिन तो भीष्मी ने युद्ध किया और तीन दिन यह हो गए, 13 दिन का युद्ध हो गया दुर्योधन की ज्यादा से ज्यादा सेना समाप्त तो हो चुकी है लेकिन फिर भी हौसला बढ़ाने के लिए कह रहा है क्यों चिंता करता ग्यारह क्षौणी सेना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 दम ठाकुर जी बहुत चतुर हैं क्यों ना हो नागर है ना गमार थोड़ी है नटवर नागर नागर माने चतुर ही होता बुद्धू को थोड़ी नागर कहते हैं हमारे ठाकुर जी बहुत नागर हैं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 चयंता ऋषि है सबसे महत्वपूर्ण बात ये श्लोक और इसके आगे का श्लोक बोले भगवान गांडी मेरा दिव्य धनुष है मैं योद्धा भी दिव्य हूं और मेरे रथ की बागडोर मेरे घोड़ों की बागडोर आपके हाथ में है आप जहां जीवन की बागडोर संभाले हुए हो आपका संरक्षण जिसे प्राप्त हो उसे जीतने में कौन समर्थ है आपकी कृपा जिसे प्राप्त होगी वही सबको जीत सकेगा इसलिए हे भगवन इस युद्ध में ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो क्यों प्रसादाद भगवन हमारे पुरुषार्थ से नहीं हम जितना गर्ज रहे हैं तुम्हारे बल पर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 ऋषि के क्या होता है इंद्रिया कितने प्रकार की होती हैं? कितनी इंद्रिया हैं दस नहीं हैं, चौदह हैं पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और चार अंतर इंद्रिय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 तब जीव ईमानदारी से भगवत सन्मुख होता है और जब ये सब भगवान के चरणों में निवेदित हो जाते हैं तब सन्मुख हो ये जीव मोही जब ही जन्म कोटि अघना सही तब इसलिए उपनिषदों में जीव को उन्नीस मुख वाला कहा गया ये ही उन्नीस मुख हैं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 दुनियादारी के लोगों के अंतरिंद्रिय बहर इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रीय के आप स्वामी भले ही न हो लेकिन भक्तों के ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतर इंद्रिय इन चौदहों के स्वामी एकमात्र आप हैं जब आप ही हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्वामी हैं आप ही हमारी ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्री के स्वामी हैं तब हमारे मन में आया वो आपके द्वारा आया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 आहा क्यों बोले ध्रुवंबी ब्राह्मणे सत्यम ध्रुवा साधु सुसती श्री ध्रुवा पिच यज्ञेशु ध्रुवो नारायण जय कितना सुंदर सिद्धांत अर्जुन कर रहे कह रहे हैं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 बेटा बेटी का ब्याह हो सामर्थ्य न होने पर भी पैसा इकट्ठा करते हो कि नहीं करते हो कि नहीं करते बताओ ग्रास्त व्यक्ति करता है कि नहीं करता बेटी का ब्याह है बेटी का ब्याह है कोई जरूरी काम है कोई बहुत बीमार पड़ गया तो पैसा ना हो तो भी खर्च करते हो कि नहीं करते हो जब तुम्हारे कोई काम धन के कारण संसार के नहीं रुकते हैं कहीं ना कहीं से व्यवस्था जुटा लेते हो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 अर्जुन ने कहा हम तो वेदों के सिद्धांत को मानते हैं जहां साक्षात नारायणी हाथ में घोड़ों की बागडोर पकड़े हुए हैं वहां पराजय हो जाएगी वहां विजय निश्चित होगी ठाकुर जी ने कहा वाह वही वाह तब तो ठीक है फिर अब बिल्कुल प्रमाद मत करो इसके लिए तुम्हें अनुष्ठान करना पड़ेगा क्योंकि अब सब जुम्मेवारी हमारे ऊपर आ गई भगवान ने युद्षिरो को बुलाया पांडवों को सब सेना को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाकर ऋषियों को बुला करके रात्रि में शिवार्चन करवाया बोलो भक्तवत्सल भगवान की कांटे से कांटा निकलता है जय जयद्रथ को शंकर जी का वरदान प्राप्त है वो शिव भक्त है शिव भक्त को समाप्त करने के लिए शिव की ही शक्ति चाहिए ठाकुर जी चतुर श्रोमणी हैं बोले भोले बाबा को मनाओ सब मिलकर के पूरे सैनिकों ने रात्रि भर जागरण किया है और अर्जुन को पूजन आदि अर्जुन के हाथ से अभिषेक एक समय का अभिषेक पूजन आदि करा के ठाकुर जी ने कहा कोई एक जगना चाहिए मैं जागता रहूँगा तुम तो सो जाओ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 दारा न मित्राणी लिखने योग्य श्लोक है ये महाभारत का नही दारा न मित्रा ज्ञात न चांधवा कश्चिद प्रियतर कुन् मा अर्जुना भगवान द्वारकाधी श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई सब लोग सुन लो मुझे अपनी 16,108 रानी पटरानियाँ उतनी प्रिय नहीं हैं मुझे अपने मित्र उतने प्रिय नहीं हैं मुझे अपने माता पिता और अपना परिवार उतना प्रिय नहीं है हमें छप्पन करोड़ युद्धवंशी उतने प्रिय नहीं हैं हम सत्य सत्य कहते हैं इस ब्रह्मांड में अर्जुन से अधिक प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है यही है सख्य भक्ति का आधार हम तेरे सखा है यही इसका मूल है ठाकुर जी अपने सखाओं से बहुत प्रेम करती है हाँ। अर्जुन से ये कह रहे हैं अर्जुन के लिए कह रहे हैं और भागवत में उद्धव जी के लिए कह रहे हैं न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्ण शंकरण न श्रेर त्मा च यथा भवान भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं हे उद्धव तुम जित मुझे जितने प्रिय हो मुझे ब्रह्मा जी उतने प्रिय नहीं हैं मुझे शंकर जी उतने प्रिय नहीं हैं मुझे दाऊ दादा उतने प्रिय नहीं हैं हमें रुक्मणी उतनी प्रिय नहीं है जितने प्रिय तुम मुझे हो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 बार बार फड़के तो बावी विकार समझना चाहिए फिर किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए है दो चार बार फड़क जाए तो उसका फलादेश होता सबका फलादेश नहीं किया जाता तो एक बार ऐसे ही हमारी बाई आँख पाया हाथ फड़क रहा था हम कि महाराज जी पता नहीं क्या है आज तो बाई आख बहुत फड़क रही है और बोले वाह तो वो तो बहुत शुभ होता है क्यों कहते वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ सब गोपी गोपियों का बायांग फड़के यही तो उनके लिए शुभ है रास का संकेत है क्योंकि वृंदावन में श्री कृष्ण को छोड़ दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं बायां फड़क रहा यह तो बहुत शुभ है और दाहिना फड़क रहा है तो अरे बोले फिर तुम तो ठाकुर जी के सखा बने बनाए है जन्म से तो सखा ही बन के आए बोलो वृंदावन बिहारी इसको कहते हैं चित भी हमारी और पट भी हमारी चित पट दोनों हमारी इसलिए भैया जब आवे तब सखा सकी जो बनाओ सो बन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी की वाणी है जो बनाओ सु बन जाएंगे जहां भेजो वहीं जाएंगे किसी देश में रहें किसी देश में रहें किसी देश में रहें किसी भेस में रहें रहे, बस तुम्हारे ही कहलाएंगे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 शरीर ममा अर्जुनो लिखने योग्य श्लोक है भगवान कह रहे हैं जो अर्जुन से द्वेष करता है वो मुझसे द्वेष करता है जो अर्जुन से प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करता है ए दारुक तुम यह संकल्प कर लो भीतर से पक्का कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है मैं अकेला नहीं हूं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 और जयद्रथ बध का वरदान शंकर जी से प्राप्त कर लो इसलिए चलो तुमको लेकर के चलते हैं सीधे महाराज गंगा जी का दर्शन कराते हुए कैलाश में ले गए वहां गंधर्व सिद्ध चारण किन्नर भगवान शिव का स्तवन कर रहे हैं भगवान ने जाकर वृष्भध्वज शंकर जी को प्रणाम किया वासुदेवस्तुतम दृष्ट्वा जगाम शीर्षाक्षितम पार्थे सह धर्मात्मा गृणन ब्रह्म सनातनम कहते सनातन वेद के द्वारा वैदिक स्तुति के द्वारा सनातन भगवान शिव का स्तमन भगवान श्री कृष्ण करने लगे भगवान ने भी प्रणाम किया अर्जुन ने भी प्रणाम किया और स्तुति करने लगे अब यहाँ ठाकुर जी लीला कर रहे हैं देखिए ये नाटक है भोले बाबा श्री कृष्ण का दर्शन करने आते हैं कभी जोगी बाबा बनके कभी अवधूत बाबा बनके दर्शन करने आते हैं और कहते मैया मेरे गुरु ने मेरी जटान में जड़ी बांध राखी है या लालाए मेरे जटान पे खड़ो ठाड़ो कर दे तो या नजर गुजर नहीं लगेगी तो लंबी डंडोत भी कर लेते हैं और ठाकुर जी को जटाओं पर भी विराजमान कर लेते हैं खूब लम्बी चौड़ी स्तुति करते दंडौत प्रणाम करते ठाकुर जी खूब तुम्हारा कल्याण होए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 वे सब जानते हैं कि श्रीराम साक्षात परिपूर्ण पर परमात्मा कृपा पुरुषोत्तम है मर्यादा पुरुषोत्तम सब जानते हैं लेकिन राम जी सीता लक्ष्मण जी के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और वे ऋषि मुनि उनके सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद देते हैं बोले जब आप डंडौोद का नाटक कर रहे हैं तो हम आशीर्वाद देने का भी नाटक कर देते हैं आपकी जिसमें प्रसन्नता हो हम वही करने के लिए तैयार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 धनुष्मान के रूप में उठा करके लाए हैं और अब बोले महाराज इसके प्रयोग की संघार की विधि बताओ तो भगवान शंकर मुस्कुराए उनकी बाईं कोख फाड़ के एक पुरुष प्रकट एक ब्रह्मचारी प्रकट हो गया बोले ए बटुक पाशपतास्त्र के प्रयोग की संघार की उपसंघार की विधि पूर्वक इसको करके दिखाओ उस ब्रह्मचारी ने तुरंत मंत्रोच्चारण करके जिसको कहते प्रैक्टिकली प्रयोगत्मक प्रयोगात्मक प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया और जैसे ही प्रयोगात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया अर्जुन को तो पहले से प्राप्त था ही थोड़े से संस्कार इधर हो रहे थे अब उनको पक्का हो गया भगवान ने मुस्कुराकर स्वप्न में ही कहा अर्जुन फिर से पूरी विद्या पढ़ ली बोले हाँ पढ़ ली बोले बस काम बन गया अब आशीर्वाद ले लो कि जयद्रथ को कल मार डालू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 शिव में हम जागृत जागृत रहे अर्जुन ने कहा सरकार अब क्या जगाना और क्या सुलाना आपकी लीला आप ही जानो ऐसा ऐसा स्वप्न हुआ बोले रे स्वप्न तो बहुत अच्छा है इसका मतलब तुम्हारा काम बनने वाला है महाराज युधिष्ठिर ने अभिषेक किया है और इसके बाद पुनः युधिष्ठिर ने प्रातःकाल उनको ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार पूर्वक पवित्र जल से स्नान कराया है सुंदर श्रृंगार धारण किया है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 मुझे अर्जुन के बाहुबल अस्त्र कौशल पर भरोसा नहीं मुझे तो भरोसा केवल आपकी कृपा पर है आप कृपा करो तय सर्वेश भक्तवत्सला भक्तवत्सलाखमायातम यात्रा च मधुसूदन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 अब कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है युधिष्ठिर अर्जुन को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन ने भगवान की आज्ञा पाकर अपना स्वप्न सबको युधिष्ठर आदि को बताया है सबको बड़ी प्रसन्नता हुई है सात्यकी अर्जुन के प्रधान रक्षक बने हैं और महाराज जी अब धतराष्ट्र ने बिलाप किया है क्योंकि सब बातें संजय सुना रहे हैं ऐसा हो गया शंकर जी ने वरदान दे दिया अब रोता है हाय रे हाय सौ पुत्र हैं हमारे एक ही बेटी दुस्सलाह और हमारा एकमात्र जा माता जयद्रथ आज हमारा जमाई मारा जाएगा बहुत रोता है संजय फटकारते हैं धृतराष्ट्र को उपालम्भ देते उल्हना देते हैं कहते महाराज अब ज़्यादा मत बोलिए आपके ही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 अर्जुन ने रणांगन में प्रवेश किया है भयंकर पांचन शंख का नाद किया है कौरवों की सेना के रोंगटे खड़े हो गए हैं घोड़ा और उथी सबने मलमूत्र विसर्जन कर दिया है सबसे आगे गज सेना थी उस गज सेना में दुर्मर्षण नाम का महावीर वह खड़ा हुआ था जो गज सेना लेकर के महाराज सामने खड़ा था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 आचार्य को परमात्मा का ही स्वरूप समझना चाहिए आचार्यम माम बिजानी आत्मावमित करचित तो आप गुरु हैं इसलिए साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं महाराज द्रोणाचार्य फिर भी पसीजे नहीं पसीजना जानते हैं ना द्रवित नहीं हुए तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा अच्छा आप बताइए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 तुम तक सूर्यास्त तक पहुंच ही ना सको इसलिए गुरुजी जी चिल्लावे तो चिल्लाते रहे तुम भगो यहां से छोड़ करके। जी से इनको अब गुरुजी से झगड़ा मत करो इतना ही गुरुजी का आदर बहुत हो गया द्रोणाचार्य ने भयंकर नाराज नाम के बाण से अर्जुन के वक्षस्थल पर पीड़ा पहुंचाई अर्जुन का शरीर हिल गया पर्वत के समान अडग रहने वाले अर्जुन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 बड़ा भारी वीर था महाराज श्रोतायु भगवान ने तो प्रतिज्ञा ही कर ली थी मैं युद्ध करूंगा नहीं और उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे उनके ऊपर जैसे ही गदा पड़ी भगवान को तो कुछ भी नहीं हुआ माला जैसे किसी विशाल गजराज को पुष्प माला ऐसे फेंक कर मारी जाए तो उसका क्या बिगड़ेगा भगवान तो मुस्कुराते रहे पर गा ने उलट करके श्रोतायु के मस्तक पर गदा पड़ी श्रोतायु का कचूमर निकल गया उसका कल्याण हो गया भगवान ने उसकी गदा से उसी का बध करा दिया और अर्जुन को बचा लिया नहीं तो आज अर्जुन बचते नहीं श्रोतायु के द्वारा इसके बाद सुदक्षिण नाम का महावीर आया अर्जुन ने सुदक्षिण का प्रचंड युद्ध करके अपने दिव्य बाण से उसका मस्तक धड़ से उड़ा दिया है अर्जुन ने श्रोतायु अच्युतायु न्यूतायु दीर्घायु इन सब बड़े बड़े वीरों का वध किया है मल्ले सैनिक आए हैं उनका भी वध किया है अम्बष्ठों का भी वध किया है और अब दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास आया और बोला महाराज आप कहते थे मेरी भुजा का आश्रय लेकर तुम लोग निर्भयतापूर्वक युद्ध करो अब अर्जुन से तुम्हें भय नहीं है और अर्जुन ने हमारी लालत खराब कर दी महाराज हमारे नाकों चने चबा दिए हमको छठी की याद आ गई है, है?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 उसको नहीं सिखावे एक दिन वो महाराज जी के पास आया अरे बोले गुरु क्या बता में? है तो हमारो बाप पर दुनिया सीख गई हलवाई को काम और हमें तो जब जो मुख्य चीज देखवे की हो ना समझवे की समझावे तो है ही नहीं और हमें कुछ न कुछ काम धंधे में लगा दे महाराज जी बोले देख ऐसा है तू बेटा बन के नहीं सीख पावेगो तू चेला बन कल है पुणे एक नारियल अपने पिताजी को भेंट करना एक गिर जी वाला पीरा पटका उड़ाना और सवा रुपया दक्षिणा रखना माला पहनाना और लंबी डंडोत करके कहना आज मैं आपको पिता मान के प्रणाम नहीं कर रहा हूँ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 और महाराज फिर द्रोणाचार्य टूट पड़े हैं आकर के अर्जुन से लड़ने लगे ध्रष्टद्युम्न का भीषण संग्राम हुआ है भयंकर युद्ध हुआ है और महाराज उस युद्ध में आज संपूर्ण देवता आकाश में खड़े हैं ऐसा अद्भुत आज का भयंकर युद्ध है द्रोणाचार्य और ध्रष्टद्म्न का भयंकर युद्ध हुआ है और इसके बाद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 एवमेक शतम छिन्हनम धनुषाम दृढ़ नचांतरम विना न संधाने तय पिवा एक अद्भुत आश्चर्यजनक घटना घटी द्रोणाचार्य के एक धनुष को सात्यकी ने काट दिया द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया द्रोणाचार्य ने भी इतनी फुर्ती दिखाई कितने जल्दी दूसरा धनुष उठाकर प्रत्यंजा चढ़ा दी देख नहीं पाए तब तक सात ने दूसरा धनुष भी तोड़ दिया।, दिखा के तीसरा पर तीसरा काट दिया ऐसे काटते काटते लगातार सौ धनुषों पर प्रत्यंजा चढ़ाई है द्रोणाचार्य ने और सात् ने हंसते हंसते सौ धनुष काट दिए आकाश नगाड़े आकाश में नगाड़े बजने लगे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 भीष्मे च पुरुष व्याघ्रे यदि तम चा मनसा विक्रमम आज द्रोणाचार्य गदगद हो गए द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा अस्त्र बल या तो परशुराम जी में है या सहस्रावाहु अर्जुन में था या मेरे शिष्य अर्जुन में है या पितामह भीष्म में, में है भीष्म में, में था जैसा पराक्रम आज सात्यकी में दिखाई दे रहा है लाघव वासव सेवा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 सात्यकी ने युद्ध करके कृतवर्मा को पराजित किया है तिरगर्तों की गज सेना का संहार किया है और इसके बाद सात्यकी ने फिर युद्ध किया और अब की बार सात्यकी की विजय हो गई है कृतवर्मा की पराजय हो गई है द्रोणाचार्य की भी पराजय हो गई है सात्यकी से युद्ध करते हुए और कौरव सेना भाग खड़ी हुई सुदर्शन का भी वध सात्विकी ने कर दिया है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 अत्यर्जुनम शिने ते पुरुषर शबा बीत लाघव पे आज की अर्जुन से बहुत आगे निकल गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय पाषाण योधिक्ष की सेना का श्रंगार हुआ है दुशासन लड़ने आया है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 नुज बुजबल में बैर बढ़ावा जब अपने बलबूते पर तुमने बैर बढ़ाया पांडवों से तो खुद निपटो हम क्या करें हम क्या ना करें इसलिए तुम हल्ला मत मचाओ नतुल्या तुल्या्या सात्यक शिरा शरा शाम बीता पलाय से अर्जुन के बाण और सातिकी के बाणों से डर करके तुम भाग रहे हो बोले गुरुजी जी कहां जाऊं आप भी तो नहीं बचा रहे हैं गुरुजी बोले मैं बत, पता बताता हूं ध्यान से सुने त्वरितो वीर गांधर माविष पृथिव्या धाव मानस्य नान्यत पश्या अब धरती पर तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता जा दुशासन गांधारी के पेट में घुस जा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 सबसे रोमांचक युद्ध अमन्यु ने किया है और अमन्यु के बध का प्रतिशोध लेने के लिए जो अर्जुन और सातिकी ने युद्ध किया है न न भूतो अद्भुत युद्ध किया है अद्भुत पराक्रम प्रकट किया है दुशासन आया है दुशासन की पराजय हुई है और इसके बाद फिर दुर्योधन आ गया फिर दुर्योधन की पराजय हुई है द्रोणाचार्य के द्वारा पांडवों के महान वीर बृह छत्र और जरासंध पुत्र सहदेव और ध्रष्टुमन कुमार क्षत्र धर्मा इनका वध कर दिया है द्रोणाचार्य ने चेकितान की पराजय हो गई है बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है युधुष्ठिर चिंतित तो हो गए हैं और भीमसेन से कहा भीम दादा अब सात्यकी चले गए और तुम हमारे पास बने हुए हो जाओ अर्जुन और सात्यकी का पता लगाओ इस सैन्य समुद्र में कहाँ चले गए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 नार्जुनो हम घृणी द्रोण भीमसेनो स्मृत रिपु मैं दयालु अर्जुन नहीं हूँ मैं तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूँ पिता नम गुरु बंधुर् गुरुर्वंधुस्तथा पुत्रास्तुते व्यम इति मनिया सर्वे प्रणता स्थित आपको पिता मानकर आपको गुरु मानकर आपको बंधु मानकर हम लोग आपके चरणों में प्रणाम करते रहे लेकिन अब अव...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 और भीमसेन सेना को चीरते हुए आगे बढ़ गए बोलो श्री भीमसेन महाराज की जय इसलिए महाराज व्यासी वर्णन कर रहे हैं एव, एव क्षिप्ता भीम सैन्य लीलया लीलापूर्वक भीमसेन ने ली लीला भीम आठ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 कहते भीमसेन ने कर्ण के घोड़ों के प्राण ले लिए सारथी को नष्ट कर दिया तब कर्ण भयभीत हो करके ब्रससेन जो उसका पुत्र था उसके रथ पर कर्ण जाकर के चढ़ गया लेकिन महाराज जी भीमसेन मेघ के समान गर्जना करते हुए जब भीमसेन का रथ टूट गया तो भीमसेन कूद करके ब्रससेन के रथ पर चढ़ गए और आज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 इनके अस्त्र शस्त्र कुछ भी भीमसेन के पास नहीं बचे तब धनुष की नोक से उनको मार ठोकर करके भीमसेन को कठोर बाणी में कर्ण ने कहा अरे बिना डाड़ी मूछ के नपुंसक पेटू भीम तुझे युद्ध करना नहीं आता तो क्यों युद्ध के मैदान में आता है? जा जा रसोई घर में चला जा हलवा खा तस्मई पी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 पीड़ित कर रहा था भीमसेन ने एक झटके में इसके हाथ से धनुष धनुष लिया और ऐसा घुमा करके मारा महाराज कर्ण के यहां से के नीचे तक जैसे किसी को गर्म लोहे से से दाग दिया जाए तक कर्ण को लोहू लुहान कर दिया भीमसेन ने इतना बड़ा पराक्रम भीमसेन का और महाराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्मुख का वध किया और जब कर्ण को इस प्रकार से एक उसी का धनुष छीन कर उसी को मार कर जब लोह लुहान कर दिया कर्ण ने सोच लिया ये दिव्यास्त्रों का युद्ध तो करेंगे नहीं ये ऐसे ही युद्ध करेंगे और हमारी जान बेकार में चली जाएगी इसके सामने से भाग जाना ही ठीक है कर्ण भी वहाँ से भाग खड़ा हुआ और अर्जुन भीमसेन ने हंसते हुए ललकारा करे तू हमको कह रहा था ना आप फिर लौट के मुझसे युद्ध कर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 इसके बाद अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर के कर्ण ने अर्जुन से युद्ध किया किंतु आज कर, अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर कर्ण और अश्वत्थामा दोनों मैदान से भाग खड़े हुए इसके बाद कहते हैं कि तम दृष्टा चरथोपस्थे नीलम व्यथितेंद्रियम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 तब तक वो जो है समाप्त कर देता हाथियों को काट देता यहाँ ब्यासी उपमा दे रहे हैं महू सदिशमायुक्तम हमून हनुमान इव पर्वतम जैसे हनुमान जी पर्वत को पर्वत उठा रहे हों ऐसी झांकी भीमसेन की हो रही है शातकी ने अलम्बुस का वध कर दिया और दुशासन के घोड़ों का वध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारा शिष्य और मेरा भी शिष्य और परम भक्त सात्यकी ने आज युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है कि संपूर्ण देवताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया है और अर्जुन की चिंता सात्यकी क्यों हो रही है उसी समय भूरिसवा और सात्यकी का रोषपूर्वक संभाषण हुआ भयंकर युद्ध हुआ भूरस्रवा सात्विकी का सिर काटना चाहता था तब तक अर्जुन ने भूरिसवा की भूजा को काट डाला भूरी श्रभा ने कहा तुमने यह उचित नहीं किया हमारा युद्ध सात्यकी के साथ चल रहा था मेरी भूजा काटना ये अधर्म है अर्जुन तुम्हारे इस पाप के कारण तुम्हारी बड़ी निंदा होगी अर्जुन ने हंसते हुए कहा अपना दोष किसी को नहीं दिखाई देता दूसरे का दोष सबको दिखाई पड़ता है भूरिश्रभा जी जब आपने न,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 अब तुम दुहाई दे रहे हो भूरिश्रभा ने कहा मैं अनशन करके प्राण त्याग दूंगा और सात्यी ने कूद करके उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया इस कर्म की बड़ी निंदा हुई सात्यकी को जो अनशन लेकर बैठ गया उसको नहीं मारना चाहिए लेकिन सात्यकी ने कहा भूरिश्रभा ने मुझे अपमानित किया मुझे पैरों से ठुकराया मुझे रौंदा और मेरी प्रतिज्ञा है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 उसने देखा अब क्या है अब तो सूर्य गए और तुरंत भीड़ चीर करके खिलखिला कर आके हंसने लग गया चिढ़ा करके अब बिगाड़ो हमारा क्या बिगाड़ते हो महाराज उसी समय आज योत्शेजुनमहम पौरुषम स्व व्यवस्थितादर्थे पुरुष व्याघ्र जयो दैवे प्रतिष्ठ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 उसी की गोद में ले जाकर उसका सिर पटक दो मंत्र पढ़ के मंत्रित बाण छोड़ा गया था वो बाण शिर को लगाकर वहां गया और जैसे ही इसकी पिता की गोद में गिरा वो माला फेर रहे थे गायत्री जप रहे थे बेचारे संध्या के बाद आंख मूंद करके स्वाभाविक है किसी की गोद में कहीं से आके कोई चीज गिरे तो घबराएगा सहसा पहचाना तो नहीं कि ये क्या हुआ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 बलो भक्त भगवान की जय युद्ध अभी बंद नहीं हुआ युद्ध चल ही रहा है अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य मूर्छित हो गए हैं अर्जुन को खेद हुआ है हाय रे हाये क्षत्रि धर्म को धिक्कार है आज मेरे वयोवृद्ध आचार्य जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की आज इनकी पसली में बाण लग गया ये कितने कष्ट में मूर्छित हो गए हैं अर्जुन ने बहुत पीड़ा व्यक्त की और कर्ण और सात्यकी का युद्ध हुआ और कर्ण की पराजय हो गई श्री वृंदावन विहारी लाल अर्जुन ने कर्ण को फटकारा है और वृषसेन की बध की प्रतिज्ञा की है कृष्ण ने अर्जुन को बधाई दी है और इसके बाद युधिष्ठ भगवान श्री कृष्ण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 कृष्णा क्रिष्ण मा, तत्सभा अनर्हती कुल जाता सर्वधर्माचारिणी तस् तस्या धर्मस्य गांधारे फल प्राप्तमिदम् महत् नोचेत पापं परे लोकेमर्चे था द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि तुम तो द्रौपदी के अपमान का फल भोग ही रहे हो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 अब फिर युद्ध हुआ इसमें युधिष्ठिर विजयी हो गए और महाराज इसकी कर्ण की पराजय होगी युधिष्ठिर ने भी एक बार कर्ण को जीता और इसके बाद द्रोणाचार्य पर पांडव सैनिकों ने आक्रमण किया है द्रोणाचार्य ने संहार कर दिया है द्रोणाचार्य ने शिविका वध किया है और भीमसेन ने एक थप्पड़ से कलिंग राजकुमार का वध कर दिया ध्रुव जयरात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 येन, रुद्रेन कप्पार्थम प्रतिघात कृपाचार्य जी ने कहा भुजाओं के सूरवीर क्षत्रिय होते हैं ब्राह्मण किसके सूरवीर होते हैं बोले बाघवी शूरा द्विजातया बा के सूरवीर ब्राह्मण होते हैं बोलना अच्छा जानते हैं उनका काम है वाणी के सूरवीर ब्राह्मण होते हैं और धनुष का सूरवीर अर्जुन है और मन के लड्डू खाने में सुरवीर कर्ण है, है? कर्ण शु कर्ण सूर मनोरथई कर्ण सूर मनोरथई कर्ण मन के लड्डू खाने में मनोरथों में सूरवीर है इतना सुनते ही कर्ण ने ललकारते हुए कहा कि यदि तुम ब्राह्मण न होते आचार्य न होते तो आज मैं तुम्हारी जीव खींचकर तलवार से काट डालता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 अश्वत्थामा ने तलवार निकाल ली आज कर्ण के में टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मेरे मामा को गाली कैसे देता है कहता जवान खींच लूंगा हिम्मत हो तो हाथ उठा के दो देखो मेरे मामा जी की तरफ जब तक भांजा है तब तक मामा जी का कुछ नहीं बिगड़ सकता ये मामा भांजों की लड़ाई है महाराज किधर उ देखो शकुनी मामा हैं और ये सब भांजे हैं मामा ने सबको लड़ा भिड़ा के मरा दिया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 पिता भरत सत्तम पुत्र पितर मोहाथ सखाए सखा तथा स्वश्रीय मातुश्चा स्वश्रीयश्चा मातुम स्वे स्वान्न परे पराश्चा निजग्नुरतरेतरम निर्मरयादम भूतुद्धम रात्रौ भीरुभयानक रात्रि का युद्ध यह इतना भयंकर हुआ कि महाराज पिता पुत्र को मार रहा था पुत्र पिता को मार रहा था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 सातकी और दुर्योधन का युद्ध हुआ अर्जुन से शकुनी और उलूक का युद्ध हुआ और कौरव सेना दृष्टा के पराक्रम के कारण फिर मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई दुर्योधन का एक ही काम है बार बार भागता है और गुरुजी से कहता गुरुजी आप ठीक से नहीं लड़ रहे हो यही बात कहता रहा भीष्म जी से यही बात कहता है द्रोणाचार्य से गुरु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 भीमसेन ने समझ लिया कि आज घटोत्कच जीवित नहीं रहेगा भीमसेन ने कहा पुत्र, तुम जाते जाते अपने पूर्वजों का अपने पितृवर्ग का हित साधन करके जाओ घटोत्कच समझ गया बोले जो आग गया पिताजी और उसने इतना विशाल शरीर बढ़ाया और बढ़ाकर मरकर गिरा कौरवों की सेना पर एक अक्षणी सेना को राम राम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 ये भगवान बोल रहे हैं कर्ण के बारे में ब्रह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नियत व्रता रिपुस्वी दयावाच्च कर्णो वृषस्मृता अर्जुन तुम्हें पता नहीं है अर्जुन कर्ण का एक नाम ब्रष है ब्रृष क्यों है वृश माने साक्षात धर्म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 श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्रीराम जय राम जय जय राम, राम। श्रीवृंदवन बिहारी लालि की जय रात्रि का समय है कौरव अपने शिविर में हैं, पांडव अपने शिविर में हैं, सेनापति द्रोणाचार्य के शिविर में दुर्योधन पहुंचा और दुर्योधन ने कहा गुरुदेव हमारा भाग्य निश्चित ही खोटा है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 देखो तुम तो हो ही क्या तम न पतर नेन्द्रो नयो न जलेश्वरा नास रघ रक्षासी क्षपेयु सहायुधम देवराज इंद्र कुबेर यमराज वरुण असुर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 कर्ण भीमसेन का और द्रोणाचार्य अर्जुन का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है ध्रष्टद्युम्न दुशासन को हराकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करता है नकुल सहदेव ध्रष्टाद्युम्न की रक्षा करते हैं दुर्योधन और सात्विकी का संवाद हुआ है और युद्ध भी हुआ कर्ण भीमसेन का भयंकर संग्राम हुआ और अर्जुन ने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 द्रोणाचार्य के निकट आ गए ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आ गए और उन्होंने कहा शिकत प्रश्नि गर्ग सूरी की किरणों का पान करने वाले साठ हजार बालकिल ऋषि भी आ गए भृगुजी भी आ गए अंगिरा भी आ गए सभी ऋषि मुनि वहां आ गए और उन्होंने कहा न्यस्यायुधम रणे द्रोण समीक्षा स्मानवस्थितान तक क्रूर तरम कर्म पुनः कर तुम हार हसी द्रोणाचार्य अब हथियार डाल दो तुम क्षत्रिय नहीं हो तुम अयोनिज ब्राह्मण हो ब्राह्मण की तरह तुम्हें मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए क्षत्रिय की तरह नहीं अब युद्ध से अपनी वृत्ति को हटा करके आचमन प्राणायाम करके समाधिष्ठ हो जाओ और ब्रह्म का चिंतन करते हुए महान योगियों के समान ब्रह्मरंध्र से अपने प्राणों का उत्क्रमण करके तुम सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करो ऋषि तुम्हें लेने आए हैं तुम दिव्य अक्षय लोक में पधारो इस प्रकार से और तुम ब्राह्मण हो तुम्हें यह क्रूर कर्म शोभा नहीं देता है ब्रह्मास्त्रेण त्वया दग्धा अनस्त्रा नरा कर्मन जिने ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का का ज्ञान हो उन पर प्रयोग नहीं करना चाहिए लेकिन तुमने अपनी अस्त्र विद्या का दुरुपयोग किया है जिन बेचारे सामान्य वीरों को ब्रह्मास्त्र का बोध तक नहीं था उनको तुमने ब्रह्मास्त्र से भस्म सात किया है इसलिए अब अस्त्र शस्त्र रख दो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 भीमसेन ने जाकर के द्रोणाचार्य को कहा कि अश्वत्थामा मारा गया ही गजाहा। ख्यातो नामना हतो अश्वत्था कृपा भीमो मिथ्या अश्वत्थमा नाम का हाथी मारा गया हाथी को छिपा लिया गया और अश्वत्थामा मारा गया ऐसा कह करके गर्जना की है यह सुन करके वे दुखी तो हुए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 ना अपनी ही बात पर पक्के रहे कह देते प्रभु विजय दिलाना आपका काम हम झूठ नहीं बोलेंगे हम कह देंगे कि महाराज आपका लड़का नहीं मरा हाथी मरा ना तो पूरी बात भगवान की मान पाए और ना ही अपनी निष्ठा पर दृढ़ रह पाए यही इनसे दोष बन गया अब तो महाराज बोले अस्वत्थात शब्द मुच्चकार अस्वत्था हर से युधुष्ठिर ने बोला अव्यक्तमब्रवीत राजन हत कुर पीछे से बोला किंतु हाथी मरा अस्वत्था हा। किंतु हाथी मरा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 घिस करके चलने लग गया धरती पर रथ चलने लग गया और थोड़ी देर के लिए तेज से चमकता हुआ उनका मुखारविंद थोड़ी देर के लिए तेजोहीन जैसा दिखाई पड़ने लग गया ये है असत्य इतना भयंकर है नहीं असत्य सम्पातक पुन्या गिरिशम सम हो ही की कोटिक गुंजा गोस्वामी जी ने कहा है इसलिए सत्यान्नास्ती परो धर्म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 यह भीमसे ने द्रोणाचार्य के निकट आकर के कहा आपके चित्त में राज्य का लोभ ना होता भोगों का लोभ ना होता ब्राह्मण के चित्त में क्षमा चली गई और लोभ आ गया उसी का ये अनर्थकारी दृश्य उपस्थित हो गए लोभ के कारण ही राजा का धन स्वीकार किया राज्य राज्यश्रय स्वीकार किया और द्रोणाचार्य जी राजा हो गए क्योंकि द्रुपद का आधा राज्य छीनकर उसके शासक हो गए वे खुद राजा हो गए जब जब किसी महात्पुरुष के भीतर लोभ की वृत्ति आती है बस उसी समय कोई ना कोई अनर्थकारी भयंकर घटना घट गट जाती है इसलिए भैया लोभ से सदा सावधान रहना चाहिए यद्यपि द्रोणाचार्य समाधि में थे लेकिन फिर भी जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए ध्रष्टद्युम्न का जन्म हुआ था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 अपने प्राणों को प्राण प्राण को अपान से सबसे सम्मिलित करते हुए और आपने सुषुमना के मार्ग से अपने प्राणों का उत्क्रमण किया ब्रह्मलोक गमन किया ऋषियों ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की देवताओं ने नगाड़े बजाए और क्षत्रि की तरह नहीं एक ब्रह्मर्षि की तरह एक महान योगी की तरह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 द्रष्टद्युम्न रथ पर चढ़ आया और उसने तलवार से उनके मस्तक को काट दिया यद्यपि द्रोणाचार्य तो जा चुके थे उनका तो ब्रह्मलोक प्रयाण हो चुका था लेकिन फिर भी जो देह त्याग कर चुके थे उनका मस्तक भी काट डाला हाहाकार मच गया उस समय अर्जुन सात्यकी का सात्यकी और अर्जुन दृष्टद्न को मारना चाहते थे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 हमारे वैष्णव जगत के एक महान विद्वान और तपस्वी संत अकिंचन संत विद्वत विद्वदरिण्य हमारे परम श्रित श्री त्रुवनदास जी महाराज स्वामी श्री त्रुवनदास जी महाराज हैं जो ऋषिकेश में गंगा तट पर मंगलम कुटी में विराजमान रह कर के अनेक साधकों को संतों को शांग वेद वेदांग की शिक्षा सभी न्याय व्याकरण आदि शास्त्रों को पढ़ाकर उनको शिक्षित करते हैं द्वैत का विस्तृत विवेचन करके एक पुस्तक भी आपने प्रकाशित की जो चौखंभा से प्रकाशित हुई और संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वानों ने उसका बहुत आदर किया श्री रामानंदी उपासना दर्पण का भी बृहत संस्करण आपने प्रकाशित किया अर्थ पंचक आदि भी प्रकाशित किए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 संपन्न करा मैं पधारे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गो। आनंद जी दिल्ली से इन ग्रंथों को लेके आए हैं अभी तो कम ग्रंथ आए हैं फिर भी यहाँ कल स्टाल पर उपलब्ध रहेंगे जो लेना चाहेंगे उन्हें श्री मलूक बाणी भी प्राप्त होगी और ये ग्रंथ भी प्राप्त होंगे ये महापुरुष ले लें सामने खोल के लाइन से खड़े हो करके तो इसमें सबका फोटो आ जाए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय ईसा वाष्योपनिषद तत्व विवेचनी हिंदी व्याख्या सहित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 जय जय श्री श्रीराध अब श्री शुद्धानंद जी महाराज से के ऊपर कुछ एक, एक बात बोलने कुछ भी बोलिए कुर्सी ला दो कुर्सी श्री राम जय राम जय जय राम यहाँ बिछा तो दो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जगन्नाथ आज तो सभी बैठ जाएं आरती करके ही जाएं। हम सभी का परम सौभाग्य है आज ही दुर्मुल्य ग्रंथ ईशावासी उपनिषद का उन्मोचन हुआ हमारे परम उजास्पद स्वामी त्रिभुवन ने उनका टीका लिखी ये बहुत अच्छी बात है कि उसमें ईशावासी उपनिषद में 18 मंत्र है अभी हमारे ने महाभारत की कथा कह रहे हैं हम सभी को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 आज इतना शुभ दिन है जगन्नाथ की रथ यात्रा हमारा मन तो पूरी में है तो जगन्नाथ रथ यात्रा में उसी इसी ग्रंथ का उन्मोचन हुआ ये भी बड़ी भागी की बात है इन्हीं शब्दों के साथ अभी सबको अभिनंदन प्रणाम देखो कितना संक्षिप्त सार्वगर्भित प्रवचन किया 18 पुराण हैं भागवत जी के श्लोक संख्या भी अठारह है और ईशावासी उपनिषद के मंत्र संख्या भी अठारह है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 लेकिन वे मंच से दूर रहने वाले फोटो खिंचाने से दूर रहने वाले महात्मा हैं तपस्वी संत हैं वे नहीं आए उनकी मानसिक उपस्थिति है भगवान से प्रार्थना करते हैं जगन्नाथ जी से कि संपूर्ण ब्रह्मसूत्र और दशों उपनिषदों के ऊपर आपके द्वारा इस प्रकार का महनीय कार्य भगवान जगन्नाथ संपन्न करावें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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम जय सीता राम, राम, राम सीता राम राधे श्याम जय राधे श्याम ओं माइद गुंह हवि प्रजनन मे अस्तु दशवीर गु सर्वगणगुस्त आत्मसनि लोक शनि पशु शोक शनि बहुलामे प्रजा बहुलाेतु दत् आराति पार्थिव गुण पिताजिधाभ दिव सदा शिवृति संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत